पातंजल योग सूत्र साधन पाद हेयम दुखम अनागतम सोलह जो दुख अभी तक नहीं आया उसका त्याग करना चाहिए कर्म का कुछ अंश हम पहले ही भोग चुके हैं कुछ अंश हम वर्तमान में भोग रहे हैं और शेष अंश भविष्य में फल प्रदान करेगा हमने जिसका भोग कर लिया है वह तो अब समाप्त हो चुका हम वर्तमान में जिसका भोग कर रहे हैं उसका भोग तो हमें करना ही पड़ेगा केवल जो कर्म भविष्य में फल देने के लिए बच रहा है उसी पर हम जय प्राप्त कर सकते हैं अर्थात उसका नाश कर सकते हैं इसीलिए हमें अपनी पूरी शक्ति उस कर्म के नाश के लिए प्रयुक्त कर देनी चाहिए जिसने अभी तक कोई फल पैदा नहीं किया है संस्कारों पर विजय पाने के लिए उन्हें उनके कारणों में पर्यवसित करना होगा पतंजलि के इस कथन का यही अभिप्राय है दृष्टि दृश्यो संयोगो हेय हेतु सत्रह यह जो हे है अर्थात जिस दुख का त्याग करना होगा उसका कारण है दृष्टा और दृश्य का संयोग दृष्टा कौन है मनुष्य की आत्मा पुरुष दृश्य क्या है मन से लेकर स्थूल भूत तक सारी प्रकृति इस पुरुष और मन के संयोग से ही समस्त सुख दुख उत्पन्न हुए हैं तुम्हें याद होगा इस योग दर्शन के मतानुसार पुरुष शुद्ध स्वरूप है जो ही वह प्रकृति के साथ संयुक्त होता है और प्रकृति में प्रतिबिंबित होता है त्यों ही वह सुख अथवा दुख का अनुभव करता हुआ प्रतीत होता है प्रकाश क्रिया स्थिति स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गा दृश्यम अठारह प्रकाश क्रिया और स्थिति जिसका स्वभाव है भूत और इंद्रिया जिसका प्रकट स्वरूप है पुरुष के भोग और मुक्ति के लिए ही जिसका प्रयोजन है वह दृश्य है दृश्य अर्थात प्रकृति भूतों और इंद्रियों से निर्मित है भूत कहने से स्थूल सूक्ष्म सब प्रकार के भूतों का बोध होता है जो सारी प्रकृति का निर्माण करते हैं और इंद्रिय से आँख आदि समस्त इंद्रिया तथा मन आदि का भी बोध होता है उनके धर्म तीन प्रकार के हैं जैसे प्रकाश कार्य स्थिति यानी जड़त्व इन्हीं को दूसरे शब्दों में सत्व रज और तम कहते हैं समग्र प्रकृति का उद्देश्य क्या है यही कि पुरुष समुदाय भोगों का अनुभव प्राप्त करे। पुरुष मानव अपने महान ईश्वरी स्वभाव को भूल गया है इस संबंध में एक बड़ी सुंदर कहानी है